महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व प्रथमोध्याय भाइयों सहित युधिष्ठिर तथा कुंती आदि देवियों के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा नारायण नमस्कृत्य नरम च देविम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीज स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके नृत्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाली महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए जन्मेजय उच प्राप्त राज्यम महात्मान पांडवा में महा। कथमा सन्महाराजी धृतराष्ट्रे महात्मी जन्मेज ने पूछा ब्रह्मण मेरे पप्रितामह महात्मा पाण्डव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के प्रति कैसा बर्ताव करते थे स राजा हतामा हतपुत्रो निराश्रय कथमासि धैश्वर्यो च यशस्वि राजा धृतराष्ट्र अने मन्त्री और पुत्रो के मरे जाने से निराश्रय गे उनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया था ऐसी अवस्था में वे, वे और यशस्विनी गांधारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे कियत कालम ते मम पूर्व पितामह सितारा जय महात्मान व्याख्या तुम हसी मेरे पूर्व पितामह महात्मा पांडव कितने समय तक अपने राज्य पर प्रतिष्ठित रहे ये सब बातें मुझे विस्तार विस्तारपूर्वक बताने की कृपा करें वै सम्पाय चाप्य राज्य महात्मा पांडवाहत शत्र धीतराष्ट्रम पुरस्कृत क्या पृथ्वी पर्यपालय वै सम्पायन जी ने कहा राजन जिनके शत्रु मारे गए थे वे महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धित को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे धृतराष्ट्रमुपषद्द संजयस्तथा वैसा पुत्रस् मेधावी जुजस्सु कुम कुरुश्रेष्ठ विदुर संजय तथा वैसा पुत्र मेधावी जुजस्सु ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे पांडवा सर्वकार स्म तम नृप्रुस्नाभ्यनुाता वर्षा दस पंच च पांडव लोग सभी कार्यों में राजा धित्राष्ट्र की सलाह पूछा करते थे और उनकी आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्य करते थे इस तरह उन्होंने पंद्रह वर्षों तक राज्य का शासन किया सदा ही ग्वा ते वीरा पर्युपासतम नृपम पादाभिवादनम कृत्वा धर्मराज मत स्थिता वीर पांडव प्रतिदिन राजा धित्राट्ठ के पास जा उनके चरणों में प्रणाम करके कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे और सदा धर्मराज युज की आज्ञा के अधीन रहते थे ते मूर्ति सुमुपाघ्राता सर्वकार्याणी चक्र रही कुभुज सुता चाँधारी मनोवर्त धिताष्ट्री स्नेश पांडवों का मस्तक सूंकर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते तब तभी जा आकर सब कार्य किया करते थे कुंती देवी भी सदा गाँधारी की सेवा में लगी रहती थी द्रौपदी च सुभद्रा चाश्चान्या पाण्डव स्त्रिय समम वृत्तिम अवर्तन तयथाविधि द्रौपदी सुभद्रा तथा पांडवों को अन्य स्त्रियॉँ भी कुंती और गांधारी दोनों सासुओं की समान भाव से विधव सेवा किया करती थी। सैनानी महारहाणी वाशाभरणी च राजारहाणी च सर्वाणी भक्ष भोज्यांदनी कष युधिष्ठिरो महाराज विपाहरत धित राष्ट्रपत तथा कुंधर महाराज राजा युधिष्ठि बहुमूल्यसैया वस्त्र आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ एवं अनेकानेक भक्भोज्य पदार्थ राष्ट्र को अर्पण किया करते थे ऐसे प्रकार कुदेवी भी अपने सास की भांति गांधारी की परचर्या किया करती थी विदुर संजय अस्व जुयस्व कौरव उपास स्म तम वृद्धम हतपुत्र जनाधिपम जिनके पुत्र मारे गए थे उन बूढ़े राजा धृतराष्ट्र की विदुर संजय और जुयस्सु ये तीनों सदा सेवा करते रहते थे श्यालो द्रोणस्यि ब्राह्मणो महां स च तस्मेस कृपा सवदा द्रोणचार्य के प्रियल महां ब्राह्मण महाधनधरकृपाचार तो उदिनों तदा ही पास रहते भगवान्त आसानक्रे नृपेण कथाकुवुराणर्थि देवर्थी पितृरक्षसा पुरातन ऋषि भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास आकर बैठते और उन्हें देवर्ती पितर तथा राक्षसों की कथाएँ सुना कर, सुनाया करते थे धर्मयुक्तान्य कार्याण व्याहरान्विता धित्राष्ट्राभ्यनुज्ञा तो विदान्य कार्यत धृतराष्ट्र के आज्ञा से विदुर जी उनके समस्त धार्मिक और व्यवहारिक कार्यकर्ते कराते थे सामते प्रियाण्य काल्याणसो बहुन्यपी प्राप्यन्ते सुधु भी सुनिया वही विदुर्जी के अच्छी नीति के कारण उनके बहुते प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामतों सीमावर्ती राजाओं से सिद्ध हो जाया करते थे अकरोद बंध च बध्याना मोक्षण तथा न चर्मस्तौरा राजा कदाचिकिंचितब्रवी वे कैदियों को कैसे छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राणदान देकर छोड़ देते थे किन्तु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ कर, कहते नहीं थे विहार यात्रा सो पुनः कुरराजो युधिष्ठिर सर्वान कामान महातेजा प्रदाविके महातेजस्वी राज युधिर विहार और यात्रा के अवसरों पर राजा धृतराष्ट्र को समस्त मनोवांचित वस्तुओं की सुविधा देते थे आरालिका शुभ करा द्राग खांडिका तथा उपातिष्ठम तराजानम धित्राष्ट्रम यथापुराम राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की ही भांति उक्त अवसरों पर भी रसोइये के काम में निपुण आरालिक सूपकारण्ड भिक मौजूद रहते थे अरा नमक शस्त्रे काटक बना सागभाजी आदिको अरलु कहते है सु सुन्दरीते तारे रसो आरलि कहलाते हैं दूसरा दाल आदि बनाे सम्यत सभी रसो सपकार कहते है पीप सोठ और चीनि मूग का रसा ते वे रसो राग खाण्डविक कहलाते हैं वा सांसिचा महाराणी माल्याणी विविधानिच उपाजफ्रूर्यथान्या धृतराष्ट्रच पांडवा पंडव पांडव लोग धृतराष्ट्र को जतोचित रूप से बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार की मालाएं भेंट करते थे मै रेय काणि मांसाणी पानकाणी भक्ष्य भक्ष विकाराश्चक्रोस्त यथा पुरा वे उनकी सेवा में पहले की ही भाति सुख भोगप्रद फल के गुदे हल्के पानक मीठे शर्बत और अन्यान्य विचित्र प्रकार के भोजन प्रस्तुत करते थे ये चापे पृथ्वी पाला सम्मत उपातिषंत सर्वे कौरवेन्द्र यहा पुराण भिन्न भिन्न देशों से जो जो भूपाल वहां पधारते थे वे सब पहले की ही भांति कौरवराधित्राट की सेवा में उपस्थित होते थे कुी च्रौपदी चा चास्वती चशस्वी चा उलोपी नागकन्या चेवी चित्रांगदा चे तथा धृष्ट भगिनी जरासंध सुता तथा एकताशान्या भवजों वै योषिता पुरुषैषभ किंकपातिष्ठन सर्वाशुभ लजाम तथा पुरुष प्रवर कुंती द्रौपदी यशस्विनी सुभद्रा नागकन्यावूपी देवी चित्रांगदा धृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री ये तथा कुरकुल की दूसरी बहुत सी स्त्रियाँ दासी की भाँति सुबलपुत्री लगी रहती यथा पुत्र अभि उक्त यम न किंचित दुःखमापनयादन्व सात्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रुधिष्ठि राजा युधिष्ठिर सदा भाइयों को यह उपदेश देते थे कि बंधुओं तुम ऐसा बर्ताव करो जिससे अपने पुत्रों से ये इन राजा धिताष्र को किंचन मात्र भी दुख न प्राप्त हो एवं ते धर्मराज से शुत्व स विशेषम आवर्तनत भीमेकम तदाविना धर्मराज का यह सार्थक वचन सुनकर भीमसेन को छोड़ अन्य सभी भाई धृतराष्ट्र का विशेष आदर सत्कार करते थे नहीं तत्सया वीरस्य वीर से हृदया दप सर्पति धृतराष्ट्रत दुर्बुद्ध्या वीरवर भीमसेन के हृदय से कभी भी यह बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वह धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था इतिश्र ही महाभारते अश्रम आश्रम वार्षिक ही परमढ़ी इस प्रकार से महाभारत आश्रम पर्व के अंतर्गत आश्रम पर्व में पहला अध्याय पूरा हुआ